नमो नमः मन्त्रपाठः धीतमस्तों वे विषावई ओम शांति शांति शांति हा जी हम भाग की सिद्धि देख रहे थे भाग भज जसे धातु वर्त भ्रूवाद धातव सूत्रे धातुस तदा उपदेशे अजनुना उपदेशे मुख नासिका च हो तमित संज्ञा अखना वचनोनासीक मुखे किंचितनाकया उच्चारण यर्ण तो भूत न भवति तो भूवाद अन सूत्रे धाज अभूत एक धा सूत्रे धा अ प्रारंभ होग्रे यम चेत धा अवती तो धा अे भाव सूत्र आगछति तेन सूत्रे धावे घतो घत अवृत्तिरागछतिपरिष्टा तो भावे भावण प्रत्य प्रत्यय प्रत्यय सूत्रेण प्रत्यय संव सह प्रत्यय सूत्रेण तो प्रत्यय परव् धा प्रत्यय उपतिषति तो अस्मा स्थिति अस्त भज प्रत्यय घयमध्ये यकार हल्द अस्त इति अलंत उपदेशे, उपदेशे अंतिम हल्स इतना दर्शन लोप तथा घोप भैशे प्रत्ययशवर्गस् भवति भवति भवति घकारस्य संबकार सेतनाशन लोप तो कवल घ प्रत्येक अवशिष वर्ण अस्त अवर्ण तो भज अति वर्त तदा यस्मा प्रत्यय विधि प्रत्ययंगं यस्पद प्रापद्वा प्रत्य धातिपद् प्रत्य भवति आंगस प्रत्य आदि धातु य धा वर्त तंगस अंगस अंगा कृत्न अंगसूत्र अंगाध प्रारंभ बंगाधारंभाध्याय सूत्रमागछति तत्सूत्र अत उपध अत अर्थास्थिर्भवनि प्रत्यय पर उपरिष्टा वृद्धि इतवृत्ति प्रत्यय से यकार य प्रत्ययपरे भवति चेत् वृद्धिर्भवति अत उपधायाः अनेन सूत्रेण वृद्धिर्भवति वृद्धि इति किं वृद्धिरादैच् आ ऐ औ इत्येतेषां तद्भावितानाम् अतद्भावितानां वृद्धिसंज्ञा भवति अत्र वृद्धि इति कथने त्रयवर्णाः आगताः अस्याम् अवस्थायाम् अस्माकम् आवश्यकता वर्तते एकस्य वर्णस्य प्राप्ता सन्ति वर्णत्रय त्रयवर्णा प्राप्तास्सन्ति तेषु वर्णेषु एकः एव वर्णः अस्माकं कृते अपेक्षते तदा स्थानेन्तरतम इति अनेन सूत्रेण अने परिभाषाया निर्धारण बोति ये स्थान आधिक्य अस्माकं भज अस्माकस्म अंगे उपधाया यह वर्ण अस्त वर्ण से सादृश्य ये वर्ण सेर्ण अपतिषति शिष्टौ वर्ण अपगछत तदा आर्ण सादृश्यमस्तृश्यतम वर्तस्मा क्र आ तो भाज वृद्धिभाजन तस्वधिककारे चजोको घिण्यतो इति अनेन सूत्रेण जकारस्थाने कवर्गादेशो भवति सूत्रं वदति चकारस्थाने जकारस्थाने कवर्गो भवति घितण्यत् प्रत्यये परतः अत्र घितप्रत्ययः परे वर्तते एतस्मात् कारणात् ितम् अभिलक्ष्य अत्र कवर्ग आदेशो अभूत् तो कवर्गस्य आदेशः यदा भवति तदा पञ्चवर्णा आगता भवन्ति तो पञ्चेषु वर्णेषु पञ्चेषु वर्णेषु एक एव वर्णः तदा पुनः स्थानेन्तरतमा आगच्छति स्थानेन्तरतमा कथयति स्थाने यदि सादृश्यतम वर्त है ग्रहण बोलती परंतु स्थन अर्वे प्रयत्न दृष्टि ज्ञान भाई प्रयत्नेंतर प्रयत्न आनुकूलो नदाप्रय त्र आनुकूल्य बाह्यप्रयत्नस्य आनुकूल्यत्वात् बाह्यप्रयत्नं दृष्ट्वा तत्र ज्ञानं भविष्यति संवृतकण्ठ नादानुप्रधानः घोषवान् घोषवान् यदा भवति तदा अत्र अपि अस्माकं वर्णः अस्ति ज तस्यापि संवृतकण्ठः अस्ति नादानुप्रधानः अस्ति घोषः अस्ति तो तेन आनुकूल्य वर्ण से सर्ण अगछति तो जकारस्थने अभूत तो भाग एवं तूतन नाम आगछति नूतना चेत नूतना सं आगछति कृत्स्या घ इत प्रत्यय से नाम अस्थि खल क्रिथ क्रीडति अन सूत्रे वर्जय्वा अ प्रत्य सृतीध्याव तो घी कृत् प्रत्यय वर्तवते अन सूत्रेन अस्मा भागशबद अस्दंत शब्द अस्त तो क्रिदन्तः अस्ति चेत् तत्र कृत्तसमासाश्च अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृदन्तं तद्धितान्तं समासश्च तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृदन्तः शब्दः भवेत् तद्धितान्तः शब्दः भवेत् अथवा समासः भवेत् तदा प्रातिपदिकसंज्ञा भवति भागशबद यागश प्राप्ति तो पुनः अश्न आगे प्रातिपद की किवद प्राप्त अर्थवधा प्रत्यय प्रापक अर्थवा शब्द प्राप्को धातु वर्जय्व प्रत्यय वर्जय तो अस्कं भागशब प्रातिपद ततिप अग्रे चलती ज्ञापतिप आचमाध्यायपर्यत अव प्राप्का आबंत प्रातिपद अग्रे प्रत्यय आगछति सुजस् गस ओस आम गी सीभ्यांशति प्रत्य आग अत्र पर्यंत अस्मा पाठ अभवत अग्रे चलाव हाँ जी आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं ओम भगवान एक वर्त है प्रथमें उपदेशु वेषण अकोत्ग इधर्मच अस्त तत्र ऐश्वरी अस्त अस्ति ना? ऐश्वरी अस्ति परंतु तत्र किमस्ति लक्ष्यं दृष्ट्वा ज्ञानं भवति यतोहि लक्ष्यं लक्ष्यमर्थात् उदाहरणं व्यवहारे उदाहरणानि दृष्ट्वा एव वयं निर्धारणं कुर्मः ऐश्वर्य अस्ति भग ऐश्वर्ये परन्तु तत्र भाग इति उदाहरणं पश्यामः उदाहरणे अत्र ऐश्वर्यार्थे प्रचलितो नास्ति शब्दः भागशब्द मैं हिंदी में बोलता हूं बाकी लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए जब हम भागा को देखते हैं भागा को देखकर कि इसका इसकी क्या धातु हो सकती है इसकी जब गवेशा करते हैं तो भगा ऐश्वरीय ये धातु भी आपके सामने आ जाएगी पर वो ऐश्वर्य को कहने वाला कहने वाली धातु है तो व्यवहार में जो हम प्रयोग में लाते हैं भा, भागा शब्द को ऐश्वर्य अर्थ वाला शब्द नहीं है तो उदाहरण को देख करके ही हम कल्पना करते हैं उदाहरण में जिस अर्थ में भागा शब्द प्रचलित है उस प्रचलित अर्थ के अनुसार ही हमको चलना होता है व्यवहार के अनुरूप हमको चलना होता है न कि व्याकरण के अनुरूप चलना है इसलिए हमको वो भज सेवायाम के ऊपर ही जाना पड़ेगा हाँ जी राजेश जी धन्यवाद है भगवान हाँ जी हाँ जी बाकी लोग जो मैंने ये जो प्रक्रिया आपके सामने रखी है संस्कृत में सरल संस्कृत में आप सबको समझ में आया स्वामी जी जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं और जैसे राजेश जी पदमा जी संस्कृत में बोलते हैं ये लोग आप लोग बोलेंगे मेरे को सरलता रहेगी मैं संस्कृत में जब बताऊंगा तो मेरे लिए सरलता यह कि मैं कम शब्दों में बोल करके आगे बढ़ सकता हूं हिंदी में बोलूंगा तो बहुत सारे शब्द बताने पड़ेंगे आप और संस्कृत में यह है संस्कृत है उसका नाम ही संस्कृत है संस्कृत वदामा असंस्कृतम न वदामा संस्कृत वदामा संस्कार करके बोलते हैं तो कम शब्दों में काम चल जाता है तो आप लोग भी संस्कृत में अभ्यास करिए प्रश्न संस्कृत में पूछिए उत्तर संस्कृत में समझ लीजिएगा तो बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे नहीं तो क्या हिंदी हिंदी में करते रहेंगे तो हिंदी का ही अभ्यास रहेगा फिर संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं रहेगा आप समझ लेते हैं इसलिए समझ लेते हैं हम पढ़, पढ़ते हैं बार बार सुना है इसलिए समझते हैं तो सुनकर के समझना एक अलग काम है और उसको बोलना दूसरा काम है तो इसलिए बोलने का भी आप सभी अभ्यास करिए जितना बोल सकते उतना बोल के अभ्यास करिएगा ये मत देखिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं क्योंकि हम मनुष्य हैं अल्पज्य हैं त्रुटियां होंगी मेरे से भी होती हैं आपसे भी होंगी इसलिए त्रुटि होगा या त्रुटि होगी मान करके आप बोलना ना छोड़े राजेश जी बोलते हैं त्रुटियां होती हैं तो भी बोलते हैं पदमा जी बोलती हैं त्रुटियां होती हैं तो भी बोलती हैं तभी जाकर के उनको बोलने का अभ्यास हो रहा है पदमा जी का तो ज्यादा अभ्यास है राजेश जी नए कर रहे हैं अभ्यास लेकिन कर प्रयास बहुत कर रहे हैं तो आप लोग भी करिएगा तो हम पहुंचे हैं भाघा तक जो कि जी, एकम आ, एक प्रश्न अस्ती एक प्रश्न अस्ती वस्ती प्रत्य प्रत्यविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गं यदा भवान संस्कृते उक्तवान् सम्यक् न अवगतम् भागः इत्यस्य समूहः न गृह् न गृहीतव्यम् आप्ने जो कः न स्वामीजी जैसा जे, आ, आदि में जो है उस समूह का पूरा लेंगे वो भाव मुझे संस्कृत में समझ में नहीं आया थोड़ा संस्कृत में अनुसार ही संस्कृत में बोलेंगे उसका एज इट इज ऐसा नहीं होता है संस्कृत में अलग ढंग से होता है हिंदी में अलग ढंग से होता है हिंदी के ढंग से बोला जाता है संस्कृत में संस्कृत के ढंग से बोला जाता है यो प्राधिपति का दवा प्रत्य विधानमती प्रत्यय अलम तदादि में सब आएगा जो मैंने हिंदी में बोला अब ये तदाधि को अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी तदादि अर्थात तस् आदि तदादि तस् समुदाय आदि तदादि ऐसा होगा तो आपको तदादि शब्द को समझना पड़ेगा ना ये तो समस्त पद है तदादि तो जो शब्द है समस्त पद उस समास को अगर आप दिमाग में लाएंगे तो तदादि अंग संजो अंग संजकम जाएगा आ, स्वामी जी इधर एक शंका है जैसे प्रत्यय परे रहते पूर्व को अंग संज्ञा करते हैं जी आदि जिसका भकार भा, तो आदि में है फिर समूह कैसे उसमें यह थोड़ा समस्त पद को विच्छेद करके नहीं बोल सकते नहीं इसको छोड़ दीजिएगा ना आप इतना ही समझ लीजिएगा की धातु से या प्राधिपति से प्रत्येक का विधान किया जाता है ऐसे प्रत्येक के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती इतना ही समझ लीजिए यहाँ पर इतने ही समझ सम... प्रत्यक के पीछे जो भी है सारा बाकी जो है तदादी को अभी अभी समझने की आपको आवश्यकता नहीं है जब यह सूत्र आएगा वहां समझ लेना ठीक है समझ। क्योंकि बहुत सारी बातें है ना एकदम समझ में नहीं आती है आ, तो जब तदादी नहीं समझ में आता है इसको छोड़ दिया जाए जब यह सूत्र का क्रम जब आएगा ये चौथे पाद में है तब तक आपको बहुत कुछ समझ में आएगा तो जब यह सूत्र आएगा तो आप पूछेंगे भी नहीं अपने हाथ समझ लेंगे जब हम बोलेंगे क्योंकि बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं वहां पर ये तो प्रारंभिक है पहला सूत्र है इसलिए समझ से आ रही है तो तद का मतलब है वह आदि है जिसके जिसके किसके उस पूरे समुदाय के पूरे शब्द के शब्द में कई अक्षर है ना भज शब्द में तीन अक्षर है भ है अकार है और जकार है तो तीन अक्षर है तो समुदाय हो गया तो भकार आदि में जिस तीन अक्षरों वाले समुदाय के इसको कहते हैं तस् आदि तदादी बस इतना ही समझना है आपको अगर कृपी समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो बस इतने समझ लो प्रत्यय के परे रहते पूर्व को अंग संज्ञा पूर्व की अंग संज्ञा होती है और वो पूर्व में चाहे है चाहे और कुछ भी हो पूर्व की प्रत्यय से पूर्व जो है उस सबकी अंग संज्ञा होती है ठीक है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं हम पहुंचे थे कृत नाम रखा कृत नाम रख करके कृत तद्दित समाशाश्च इस सूत्र से हमने उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की और कृत समाशा सूत्र में मैंने आपके सामने रखा था क्रिदंत कृत प्रत्यय अंत में है जिसके ऐसे शब्द को क्रिदंत कहते हैं कि प्रत्यय अंत में है जिस शब्द के उसको तद्धितंत कहते हैं यहां नहीं है लेकिन आगे जब चौथे अध्याय में पांचवे अध्याय से संबंधित जब होगा तब आपके सामने आएगा अथवा ऐसा शब्द आएगा जो इसी सूत्र में आएगा तद्युत प्रत्यय वाला तब आपको इसका समझ में आ जाएगा तद्दीप का और समास समास शब्द का बोला शनिवार को मैंने समासांत ऐसा अर्थ बोला था वो समासांत न करके उसको करेक्शन कर लीजिएगा समास क्रिदंथ तद्दितंत और समास से यानी क्रिदंत का नाम प्राधिपदिक है दितांत का नाम प्राधिपदिक है और समास का नाम है ऐसा समासांत नहीं है समास का प्राधिपद समासांत का भी आएगा जब आएगा आगे पर यहां पर समासांत नहीं है समास तो ये हमारे सामने इक्कीस प्रत्यय आए हैं और इन इक्कीस प्रत्ययों को हमने क्या किया सुपह इस सूत्र के माध्यम से त्रिक बनाया त्रिक बना करके तीन तीन जोड़े बनाए और तीन तीन जोड़े बना करके उनको एक द्विवचन और बहुवचन ये तीन नाम दे दिए फिर उन्हीं को विभक्ति से विभक्ति नाम भी दिए विभक्ति यहां तक पहुंचे थे विभक्ति तो सुपह से सुपह सूत्र से हमने त्रिक बनाया है त्रिक बना करके एक द्विवचन बहुवचन दिया है सुप एक वचन है औ द्विवचन है और जस बहुवचन है इस तरह सब का सबका हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन किया और जिसको एक किया उसका नाम विभक्ति है जिसको द्विवचन नाम दिया उसका नाम भी विभक्ति है जिसका बहुवचन नाम दिया उसका नाम भी विभक्ति है तो सबकी विभक्ति संज्ञा भी कर दी अब इक्कीस प्रत्यय विभक्ति संजक एक वचन बहुवचन हमारे सामने आए पर हम में, हमको इक्कीस प्रत्यय नहीं चाहिए हमको तो एक प्रत्यय चाहिए तो एक प्रत्यय भी वो भी यहां इक्कीस प्रत्यय जो है कैसे है? करता में है करता कारक में है, ये आपको पहले पढ़ाया गया था रचना अनुवाद को मुदी में सु करताकार कर्मकारक है यहां कर्म लिख दीजिएगा राजेश औ जे कर्ता कारक के लिए है अम औस ये जो है कर्मकारक के लिए है सांभी यह है सांभी कर्म कारक है और ज्ञ्याभ ये, ये संप्रदान कारक है गशिभ्याम भेस ये जो है अपदान कारक है गसोस आम ये संबंध कारक है और गी ओस ये अधिकार अधिकरण कारक है ऐसे सात कारक हो गए एक प्रकार से पर हमको यहां पर एक ही चाहिए कर्ताकारक चाहिए तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है कि हम कैसे ढूंढते हैं कैसे हम उनमें से किसको कैसे ग्रहण करते हैं यह अब आपको समझना है देखिए अगला सूत्र आ रहा है अगला सूत्र देखिएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्योंकि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पाप पंचम विभक्तिष्ठी षी शे, विभक्ति सप्तम विभक्ति ये सात विभक्तियां हैं ना हमको तो प्रथमा विभक्ति लाना है तो प्रथमा विभक्ति को लाने के लिए सूत्र आ रहे हैं यहां पर प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र है अष्टाध्यायी खोलिएगा और अष्टाध्यायी में देखिएगा इस सूत्र को दो तीन छियालीस है दो तीन 46 और बहुत विशेष सूत्र है इसको समझना है आपको प्राधिपतिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा यह सूत्र कहता है यह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यहां तक एक ही शब्द है यह समस्त शब्द है और सप्तम विभक्ति के एक वचन और उसके बाद प्रथमा शब्द है प्रातिपदिकार्थ यहां तक एक शब्द है फिर उसके बाद लिंग दूसरा शब्द है इसमें परिमाण तीसरा शब्द है वचन चौथा शब्द है और मात्र जो है यह सबके साथ चारों के साथ मात्र जुड़ेगा एक नियम है इसको आप लोगों को लिख लेना समझ लेना द्वंद्वान्ते श्रूयमान प्रत्येकम अभिसंबद्य एक ऐसा वचन है महाभष्य में बहुत सारे वचन होते हैं उन वचनों को जहां जहां जब जरूरत पड़ता है वहां पर उन वचनों को वहां पर लागू किया जाता है तो इसका जो समास है इसका समास है समाहार द्वंद्व है ये प्राधिपतिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये समार द्वंद है और समार द्वंद्व में अंत में मात्र शब्द आया है मात्रा तो द्वंद्वांते श्रूयमान प्रत्येकम अभि संबद्य द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द सुनाई देता है यानी लिखा जाता है बोला जाता है वो प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ता है यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र ऐसा तो प्रातिपदिकार्थ लिंगम च परिमाणम च वचनम च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम ऐसा करके समाह द्वंद्व करते हैं और प्राधिपिका लिंग प्राधिपिकार्थ लिंग परिमाण वचनम च और मात्रम चिर मातरम के साथ फिर समास करते हैं कर्मधारे समास प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम एक शब्द बना दिया प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम एक शब्द बन गया फिर मातृशब्द के साथ में मातरम के साथ में जोड़ते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मातरम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम चात्रम चा, च चा, प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम ऐसा शब्द बनता है कर्मदारे में और प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिकार्थ एक शब्द है उसमें उसमें भी समास है प्रातिपदिक अर्थ प्रातिपदिकार्थ प्राधिपदिकस्य अर्थ है प्राधिपदिकार्थ यानी प्रातिपदिक का अर्थ यह होगा प्रातिपदिक अर्थ का मतलब है सत्ता मात्र को बताता है प्रातिपदिक का मतलब है सत्ता किसी वस्तु की सत्ता को बताता है प्रातिपदिक का मतलब सत्ता को बताने वाला और लिंग का मतलब है यानी सत्ता का मतलब शब्द की सत्ता बताई जा रही है प्राधिपदिक अर्थ का मतलब है शब्द की सत्ता शब्द की विद्यमानता पर वो अर्थवान होना वो शब्द अर्थ वाला होना चाहिए अनर्थक नहीं होना चाहिए अर्थवान का मतलब है उसका संसार में उचित अर्थ हो, होता है मैं किच कुछ कुछ वचवच ऐसा बोला मान लीजिए किचकिच कुछ कुछ वचवच इनका कोई अर्थ तो है ही नहीं ये निर, निरर्थक शब्द है तो निरर्थक शब्द भी होते हैं सार्थक शब्द हो होते हैं और जो सार्थक शब्द होते हैं उनको कहते हैं अर्थवान और जो अर्थवान होता है उसको प्राधिपदिक कहते हैं तो यहां प्राधिपदिक अर्थ का मतलब है शब्द की विद्यमानता और वह भी शब्द की विद्यमान था कैसा शब्द कैसा शब्द विद्यमान है अर्थवाला अर्थवान शब्द और लिंग से ऐसा शब्द जिसके लिंग हो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो नपुंसक लिंग हो उसको कहते हैं लिंग लिंग का मतलब जिस शब्द में लिंग हो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो यह लिंग शब्द से स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को ग्रहण किया है परिमाण करते होता है तोल मापतोल जिसको आप कहते हैं परिमाण करते हैं मापतोल और वचनम करते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा विभक्तिर्भवती ऐसा इसका सूत्रार्थ है प्रातिपदिकार्थ मात्र को कहने के लिए मात्र का मतलब केवल प्रातिपदिक को कहने में लिंग को कहने में परिमान को कहने में वचन को कहने में प्रथमा विभक्ति होती है ऐसा सूत्र का है प्रातिपदिक को कहने में लिंग को कहने में परिमान को कहने में और वचन को कहने में प्रथमा विभक्ति होती है ऐसा इस कार्त यानी केवल सत्ता कहना है यानी किसी वस्तु की विद्यमानता को कहना हो तब प्रथमा विभक्ति आती है अथवा यू कहिए केवल लिंग को कहना हो यह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है नपुंसकलिंग केवल लिंग को कहना हो तो प्रथमा विभक्ति आती है केवल परिमान को कहना हो तो प्रथमा विभक्ति आती है केवल वचन को कहना हो वचन का मतलब है एक वचन द्विवचन बोवचन केवल वचन को कहना हो तो तब प्रथमा विभक्ति आती है यह स्कार्त होता है और संसार हां जी स्वामी को अर्थ द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द सुनाई देता है वह शब्द द्वंद्व समास में जितने शब्द है उन सब शब्दों के साथ जुड़ जाता है यह इसका अर्थ है द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं ना द्वंद्व समास का ये नियम है ना मैंने बताया था ओम तीन समासों में तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है उत्तर पद मुख्य होता है द्वंद्व समास में सभी पद मुख्य होते हैं और बौरी समास में अन्य पद मुख्य होता है द्व समास में पद मुख्य होते हैं तो द्वंद्व समास के अंत में कोई ऐसा शब्द है वो कॉमन शब्द है कैसा होना चाहिए हो, वो कॉमन शब्द होना चाहिए तो फिर वो द्व समास में जितने भी पद होंगे उन सबके साथ जुड़ जाता है वो पद मात्र जो है कॉमन शब्द है सामान्य शब्द है, है यानी सबके साथ जुड़ने वाला शब्द है तो ऐसा जो कॉमन शब्द द्वंद्व समास के अंत में आता है तो वह सभी शब्दों के साथ जुड़ जाता है ये इसका अभिप्राय तो मातृशब्द जो है वो सब, सब कॉमन है सबके साथ सब जुड़ जाएगा हां जी अस्तु अस्तु स्वामी धन्यवाद स्वामी जी जी यहां मात्र अर्थ ह्रस्व दीर्घ वो नहीं है ना ओ, केवल केवल का अर्थ है हां यहां केवल अर्थ में मातृश्द है ठीक है बिल्कुल अच्छा दूसरी बात प्राधिपदिकार्थ से कहीं अलग अलग अर्थ लिए प्राधिपदिक अर्थ से पांच अर्थ लिए जाते हैं प्राधिपदिक का मतलब पांच अर्थ लिए जाते हैं प्राधिपदिक का मतलब होता है सत्ता विद्यमानता दूसरा अर्थ है प्राधिपतिक का मतलब द्रव्य वस्तु कोई भी और प्राधिपदिक अर्थ लिंग भी लिया जाता है प्राधिपदिक अर्थ संख्या भी लिया जाता है और प्रातिपदिक अर्थ कारक भी लिया जाता है प्राधिपदिक शब्द से पांच अर्थ लिए जाते हैं सत्ता द्रव्य लिंग संख्या और कार जब प्राधिपदिक कार्य तो अर्थ लिए जाते हैं उस स्थिति में सूत्र में अलग से लिंग परिमाण वचन कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी लेकिन प्राधिपदिक अर्थ केवल दो अर्थ लेते हैं सत्ता और द्रव्य कुछ लोग प्राधिपदिक अर्थ दो ही लेते हैं सत्ता और द्रव्य तब हमको अलग से लिंग परिमाण वह पड़ेगा यानी संसार में अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग लोगों की मान्यताए होती है कोई व्यक्ति प्राधिपदिक अर्थ अर्थ लेते हैं कोई व्यक्ति प्राधिपदिक दो लेते हैं सत्ता और द्रव्य जब सत्ता और द्रव्य लेंगे तो अलग से हमको कहना पड़ेगा लिंग परिमान वचन को कहना पड़ेगा और कोई कोई तीन अर्थ लेते हैं प्राधिपति का सत्ता द्रव्य और लिंग जब सत्ता द्रव्य और लिंग ये तीन अर्थ लेंगे तब हमको परिमान और वचन को अलग से कहना पड़ेगा इसलिए सूत्र यहां बड़ा इसलिए बना दिया है कोई दो मानता है कोई तीन मानता है कोई पांच मानता है तो जो दो मानने वाला है तीन मानने वाला है उसके लिए अलग से कहना पड़ेगा नहीं कहेंगे तो वो अर्थ ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए उन्होंने सूत्रकार ने सबको मिला करके बोल दिया आप कुछ भी ग्रहण करते जाओ बाकी ये सारे आ जाएंगे अर्थ इसलिए सबको सामने रख करके उन्होंने बोल दिया बोल दिया प्रातिपिकार्थ लिंग परिमान और वचन केवल सत्ता द्रव्य केवल द्रव्य मात्र को कहने के लिए केवल लिंग मात्र को कहने के लिए केवल परिमान को कहने के लिए केवल वचन को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति आती है सूत्रकार तो होगा मतलब केवल प्रतिपा प्राधिपतिक को कहना हो यानी केवल सत्ता मात्र को कहना हो तो उच्चई नीचई ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो केवल प्राधिपतिक को कहता है वह उसमें द्रव्य नहीं आता केवल सत्ता है उसकी जैसे मैं बोलूं वा आ ऐसा कुछ शब्द हैं जिनको बोलते हैं तो केवल सत्ता सत्ता को बोलते हैं किसी द्रव्य को संकेत नहीं करते जब लिंग लिंग मात्र हमारा प्रयोजन है अगर मैं कहूं कुमारी मैं लिंग को द्योधित करना चाहता हूं कुमारी बोलूं या मैं बोलू यशोदा बोलू तो वहां केवल लिंग को बताना है मुख्य वहां पर मुख्यतः लिंग की है और मैं कहूं देवदत्त वहां लिंग को कहना है केवल और मैं कहूं पुस्तकम वहां लिंग को कहना केवल तो कहीं केवल नपुंसलिंग को कहना मेरा लक्ष्य है विवक्षा इसको विवक्षा कहते हैं मेरी विवक्षा है मेरे कहने का अभिप्राय केवल लिंग को बताना है तब वहां पर प्रथमा विभक्ति आएगी ऐसा कई परिमान को बताना है जैसे द्रोन है खारी है आढ़क है ये पहले ये नाप चलते थे आजकल नहीं थे आप लोगों ने सुना होगा शेर है पहले अभी के कहते हैं एक किलो कहते हैं एक किलो से पहले शेर होता था एक शेर है दो शेर है तीन शेर है शेर शब्द का प्रयोग करते थे और जो आप में से जो अधिक उम्र वाले वो सब समझते हैं इस बात की। तो ये को तो यह केवल परिमान को नाप को बताने में अगर है तो वहां प्रथम विभक्ति आती है और केवल वचन बताना हो एक आ दो केवल वचन बताना हो तो फिर वहां पर प्रथम विभक्ति आती है ऐसा बताएं आप तो इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति आती है तो जैसे ही अब यहां पर हमको प्रातिपदिकार्थ को बताना है हमको या यह पांचों चीजें लागू करनी हमको भागा में प्रातिपदिकार्थ को बताना है लिंग भी बताना है परिमान को बताने का नहीं, अभी आवश्यकता नहीं उसमें वचन को बताना है इन सब अर्थों को बताने के लिए प्रथम अभिभक्ति आ गई जैसे प्रथम विभक्ति आएगी तो बाकी सब अट जाएंगे यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ष्ठ और सप्तम यह सब अट जाएंगे पकड़ में आ गए आप सबको अब प्रथमा विभक्ति आए तो प्रथमा विभक्ति के तीन है यहां पर सुस सु औस अब इन प्रथमा विभक्ति तो हमने ग्रहण कर लिया पर सुस जो है ये तीन है और इन तीनों में हमको जरूरत एक ही की है अब ये तीनों में से कौन सा लिया जाए भागा को देखिएगा तो भागा को देखते ही लक्ष्य को देखते ही उदाहरण को देखते ही पकड़ में आएगा यहां ना तो जस फिट बैठ रहा है ना अट बैठ रहा है केवल सु फिट बैठता है तब हमको सु लेना है बाकियों को हटाना है उसके लिए सूत्र आता है अगला सूत्र है अगला सूत्र कहता है दिवचन एक वचने दौर दिवचन एक वचने ये एक चार बाईसवां सूत्र है देखिएगा मूल अष्ट में देखिएगा द्वेकयोर द्विवचन एक वचने और उसी के ऊपर है बहुशु बहुवचन ये तो हमारी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारी क्या विवक्षा है भागा एक को कहने की विवक्षा है दो को कहने की विवक्षा है या बहुत को कहने की विवक्षा है हमारी क्या विवक्षा है भागा में भागा में हमारी विवक्षा है एक वचन को कहने की विवक्षा है एक ही भागा को कहने की विवक्षा है तो सूत्र कहता है द्वेकोर द्विवचने एक वचने द एक और द्विवचन एक है यह कहता है दो की विवक्षा है तो द्विवचन आएगा एक की विवक्षा है तो एक आएगा तो हमारी क्या विवक्षा है एक है तो एक आएगा तो हम एक वचन ले लेंगे बाकी को हटाएंगे यदि भागव ऐसा बनाना है भागा भागव तो भागव बनाना है तो हमको दो की विवक्षा है तो द्विवचन ले लेंगे फिर भागा बहुतों की आवश्यकता है बहुत को कहने की आवश्यकता है तो बहुसु बहुवचनम बहुशु कहते हैं बहुतों को कहने की विवक्षा में बहुवचन आता है दो को कहने की विवक्षा में विवचन आता है एक को कहने की विवक्षा में एक आता है यह सूत्रार्थ अर्थ बता रहा हूं मैं तो दोनों सूत्रों का अर्थ बता दिया आपके सामने बहुशु बहुशु में सप्तमी है तो वो कहता है बहुतों को कहने की विवक्षा में बहुवचनम बहुवचन आता है यहां द्वे क्वे एक हो, द्वे दो को कहने की विवक्षा हो तो द्विवचन और एक, हो, एक, की कहने, एक को कहने की विवक्षा है तो एक क्योंकि द्वे क्यों में यहां सप्तम विभक्ति का द्विवचन है यानी दो को कहने की अथवा एक को कहने की विवक्षा में एक वचन और द्विवचन होते हैं ऐसा इसका अभिप्राय है तो हमको विवक्ष एक को कहने की तो एक वचन आ गया यानी एक वचन हमने ग्रहण किया बाकी दोनों को हटा दिया तो औस को हटा दो और सु को ले आओ तो अब लिखिएगा आपके सामने भागा और सु यह स्थिति है भागा और सु अब सु जो है इसमें भी अनुनासिक चिन्ह है मैंने कहा था ना उपदेश में अजंतों को अनुनासिक पड़ा है उपदेश में लेकिन 2000 साल से ये लुप्त हो गए हैं तो वास्तव में ये सू कैसा है ऊपर अनुनासिक जोड़ दीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा यह अनुनासिक है हमको जोड़ना पड़ता है पहले तो स्वयं होते थे अब हमको जोड़ करके समझना होता है तो भागा सुनि उक, उकार जो है यह अनुनासिक वाला उकार है तो अनुनासिक वाला उकार है तो यह कहता है मुखनासिक मुखनासिका वचनोन्नासिका यह अनुनासिक है तो मुखनासिका वचनोन्नासिका अब अनुनासिक है तो उपदेशे अजनुन्नासिका ईद दोबारा आ गए देखिए सूत्र उपदेशे अजनुन्नासिका ईत उपदेश में स्थित जो सुखार सु है क्योंकि उपदेश में है आपने से बताएंगे उपदेश कितने होते हैं आ, सीमा जी है सीमा जी माता सुदेश जी बताएंगे उपदेश में कौन आते हैं हां जी अष्टाध्यायी हाँ धातु पाठ गण पाठ लिंगा लिंगादुन शासनम उड़ादि पाठ गणपाठ बोला आपने हाँ जी हां जी हां जी गणपाठ बोला अब अब ये ये सू जो है ये किसमें है इन पांचों पांचोंपदेशों में से किसमें है ये, सू? सू। ये तो मुझे नहीं पता ये आपको अष्टाध्याय में अष्टाध्यायी में हाँ आपको पता है ये कैसे कहते हैं आप हां जी हाँ जी हाँ जी अष्टाध्याय में क्योंकि अष्टाध्याय अभी अभी तो सूत्र हमने देखा है ना सु हांजी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अष्टाध्याय तो उपदेश में है तो कहता है उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसको इत होता है, उसका नाम इत होता है तो इत, उपदेश में पड़ा गया उसे नाम रखते हैं तो इतना रख दिया इत संजय रख दिया नाम बोलो या संज्ञा बोलो एक ही बात है तो इसकी इतंजय होती है तो तस्पा इत संजक है ना इतक होने के कारण इसका लोप होता है लोप किससे कहे थे आदर्शनम लोप अब हट गए यानी अनुनाशिक उकार हट गया तो हलंत बच गया लिखिएगा भाग हलंत सकार भाग हलंत सकार अब उसी चौथे पाद में रहिएगा मूल मूल अष्टाध्याय सामने रखिएगा मूल अष्टाध्याय सामने रखिएगा चौथे पाद में रहिए देखिए चौथे पाद में चौदवा सूत्र सुप्तिंगम पदम सुप्तिंगंतम पदम बहुत विशेष सूत्र है इनको याद रखना है सुप्तिंगंतम पदम यह कहता है सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है सुबंतम तिगंतम पदसंजकम भवती ये सूत्र का अर्थ है इसमें कोई अनुवृत्ति आदि कुछ नहीं देखना है सीधा सीधा सूत्र को देखना है जरूरी नहीं है हर सूत्र में अनुवृत्ति आती हो जैसे वृद्धि आदेश में कोई अनुसू अनुवृत्ति नहीं आ रही थी तो पहला भी सूत्र है और बीच में भी बहुत सारे सूत्र ऐसे सा होते जिसमें अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है तो यहां पर अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है यह कहता सुबंतम तिगंतम पद संजकम सुप अंत में है जिस शब्द के उसको कहते सुबंत सुप अंत सुबंत पाकू जो है बा हो जाता है जैस आदेश होता है झलाम जैसो अंत से तो सुप अंत है सुप अंत सुबंता ऐसे तिंग अंत तिंग अन्ता, तिंग तिंग का मतलब अठारह प्रत्येक वाले जो सुप अंत सुबंत तिंगअ तिगंत तो सुबंत तो वह है जो सुख का मतलब यह है आपको समझना है सुप का मतलब यह क्या है से सु, सु से लेकर के और सातवी विभक्ति सुप तक का पा लिया है अंतिम विभक्ति सुप का पा लिया है और पहली विभक्ति का, का सु है प्रथम विभक्ति का सु प्रथम विभक्ति का एक वचन सु और सप्तम विभक्ति का बहुवचन का दोनों को मिला सुप बन गया यानी इक्कीस प्रत्ययों को सुप कहे थे यहां पर तो जिस शब्द के अंत में सुप है उसको सुबंत कहते हैं चाहे वह सु वाला हो चाहे वह औ वाला है चाहे वह जस वाला है चाहे वह ता वाला है ऐसा तो सुबंत जिसमें है सुबंत पद और तिगंत पद जब पठती पठता पठंती जब पढ़ेंगे वहां पर भी यही सूत्र लगेगा सु पदम सुबंत वहां तिंगंत है पद है कहते हैं क्रियापद सुबंत कहते हैं शब्द रूप तो सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती यानी उनका पद नाम रखता अब पद नाम रख यहां पर पद नाम रखते ही पद का अधिकार चलेगा पद नाम रखते ही पद का, चलेगा। पद ही, पद का अधिकार चलेगा तो पदस्य अब पदस्य का अधिकार चलेगा यहां पर पदस्य पदस्य का अधिकार चलेगा यह पदस्य जो है आठवें अध्याय में पहले पद के सोलहवां सूत्र है पदस्य जो है यह आठ एक सोलह है और यहां से लेकर के मेरे विचार से तीसरे अध्याय के पचपनवें सूत्र तक होना चाहिए पहला पद है ना हां जी पहला पद है ठीक बात है पहला पद है तीसरे अध्याय पहले आठवें अध्याय के तीसरे पद के पचपनवें सूत्र तक इसका इसकी अनुवृत्ति जाती है पदस्य की अनुवृत्ति पदस्य जो है आठ एक सोलह है और इसका अनुवृत्ति जाती है आठ तीन पचपन तक पद की अनुवृत्ति जाती है तो पदस्य ये कहता है पद के अधिकार में इतना ही अर्थ पदस्य पद के अधिकार में सूत्र आएगा सु स, स, स, सदुषो रु सजुषो रू यह सूत्र है छठी छे, विभक्ति का द्विवचन है स सजुषो रू और प्रथमा विभक्ति के एक है और सजुष दोनों शब्द मिले हुए हैं सजुष ये छठी विभक्ति का द्विवचन है यह कहता है सकार को और सजुष को सकार को रू होता है और सजुष को रू होता है सजुष को रू होता का मतलब है सजुष के सकार को रू होता है यह इसका इतना इसका अर्थ है सकार को रू आदेश होता है और सजुष को रू आदेश होता है आदेश का अर्थ मैंने बताया था आपको आदेश का मतलब है सा के स्थान पर दूसरे को बिठाना एक के स्थान पर दूसरे को बिठाने को आदेश कहते जैसे पिता नहीं है तो पुत्र को पिता के स्थान में पुत्र को बिठाइएगा यानी उनका प्रतिनिधि इसको कहते हैं प्रतिनिधि व्यवहार में जो हम बोलते हैं ना पिता के आ, मैं पिताजी के प्रतिनिधि हूं पिताजी किसी कारण से नहीं आ पाए मैं पिता के स्थान पे आया हूं तो उसको कहते हैं प्रतिनिधि तो यहां समझ लीजिएगा आदेश उसको कहते हैं जो प्रतिनिधि है सकार का प्रतिनिधि है या रू सकार के स्थान में रू बिठाया जा रहा है क्योंकि सकार से काम नहीं चलता कई बार पिताजी के होते हुए भी पिता के स्थान में पुत्र काम करने लगता है जब पिताजी असमर्थ होता है तो पुत्र उसका दायित्व लेता है तो यहां पर ऐसा ही है कि सकार जो है अब काम करने में समर्थ नहीं है तो उसके स्थान पर रू को बिठा दिया तो सूत्र होगा सकार के स्थान में रू होता है और सजुष के सकार के स्थान में रू होता है सजुष नहीं है सकार है तो सकार के स्थान में रू हो गया तो आगे लिखिएगा भागा रू यह स्थिति है अब यहां पर भी क्या है रू भी उपदेश है अष्टाध्याय में है ससजुषो रू और यह भी सानुनासिक है यानी अनुनासिक है तो अनुनासिक है तो इ, इसका भी उपदेश है अजनुनासिक इससे संजा मुखनाशिका वचनोन्नासिका तस् लोपा अदर्शनम लोपा इसका उकार हट जाएगा यानी इसका लोप हो जाएगा केवल रा बचेगा हलन रेफ बचेगा अब इसके आगे हमको बढ़ना नहीं क्योंकि ये जो रा है इसके आगे और कोई काम बचा नहीं है क्योंकि हम अंतिम स्थिति में पहुंच रहे हैं। हमारा उद्देश्य है भागह उद्देश्य ते तु कामलि सूत्र आगा अना स्थिति रहे तु सूत्र इसी विरमो अवसानम् विरमो अवसानम् इ पद चौथे पाद पहले पाद के चौथे पाद के अंतिम सूत्र है विरामोवसानम एक सौ नौ अक्ष रखिएगा विरामो अवसानम यह कहता है अब आपको विराम करना है तो उस विराम को हम व्याकरण में कहते हैं अवसानम विराम का नाम अवसान है अवसान का मतलब समाप्ति उसका नाम रख दिया अवसान नाम है उसका विराम की अवसान संज्ञा होती है विराम को विराम के स्थान पर हम अवसान नाम रखते हैं यह इसका अभिप्राय विराम को अवसान नाम रखते हैं या विराम की अवसान संज्ञा होती है यह सूत्रकार यानी अवसान कहो या विराम कहो एक ही बात है लेकिन हम काम करना है आगे चल करके हमको विराम शब्द से काम नहीं करना अवसान शब्द से काम करना है इसलिए इसका नाम बदलते हैं विराम को हम अवसान नाम रखते हैं यह विरामम सूत्रकार थे अब अवसान नाम अवसान नाम क्यों रखा उसका प्रयोजन दिखाना है तो प्रयोजन दिखा रहे हैं खरवसान विसर्जनीय खरवसानयो विसर्जनीय यह कहता है खरवसानयो विसर्जनीय खरवसानयोग का मतलब है यहां पर सप्तमी विभक्ति का दिवचन यह कहता है खर प्रत्यार परे हो अथवा अवसान परे हो तो नहीं सप्तमी नहीं यह छठी विभक्ति का द्विवचन है प्रत्यार को खर प्रत्यार को अथवा अवसान को विसर्ग हो जाता है नहीं नहीं नहीं वक्ति वक्ति नहीं ठीक है सप्तम विभक्ति सप्तम विभक्ति सप्तम विभक्ति के दिवचन है खर प्रत्यार परे हो अथवा अवसान परे हो तो रेप को विसर्ग होता है यही अर्थ होना चाहिए हाँ यही अर्थ है पंद्रह है ना हाँ यही यही अर्थ है खर परे रहे खर प्रत्याहार परे हो अथवा अवसान परे हो तो रेप को विसर्ग होता है तो यहां खर प्रत्याह तो परे है ही नहीं जहां खर प्रत्याह परे होगा वहां पर होगा अथवा क्या कहते हैं अवसान परे हो अवसान परे मतलब यहां समाप्ति है ना आगे कुछ है ही नहीं है राके आगे कुछ है ही नहीं है इसी का नाम तो अवसान है तो अवसान परे हो अथवा खर प्रत्यार परे हो तो रेफ को विसर्ग हो होता है तो अब मूल सूत्र को देखिए आठवां अध्याय निकालिए आठवा अध्याय निकालिए आठवा अध्याय के तीसरे पाद में आइए आठ तीन आठ तीन और सूत्र है खरवसानी और विसर्जनीय पंद्रवा सूत्र है देखिएगा खरवसानी और विसर्जनीय पंद्रहवां सूत्र है और उसके ऊपर रो रोरी एक सूत्र है चौदहवा सूत्र रोरी में जो रो है रो की अनवृत्ति आ रही है खरवसानी और विसर्जनीय रो रही सूत्र से रो रो का मतलब ये कारण से रो हो गए नहीं तो वो रहा है छठी विभक्ति का एक वचन है राह इसका अर्थ होगा खरवसानी और विसर्जनी का अर्थ जो होगा क्योंकि पद का अधिकार चल ही रहा है ऊपर से मैंने बताया था पद का अधिकार जो है 55 पचपनवे सूत्र तक तीस, तीसरे पद के पचपनवे सूत्र तक चलेगा तो इसका अर्थ होगा के, के को, को विसर्ग होता है अवसान परे रहते तो यहां पर अवसान परे है यानी समाप्ति आगे समाप्ति को अवसान कहते हैं अवसान परे हैं और पद है भागा शब्द पद है पद क्यों है क्योंकि सुबंत है सुबंत होने कारण से पद है तो सुबंत होने कारण पद होने से पद के रेफ को विसर्ग होता है शर्त है खर परे होना चाहिए अथवा अवसान परे होना चाहिए यहां अवसान परे है तो विसर्ग हो गया तो भागा शब्द बन गया आपका हां जी सबको समझ में आ गया राजेश जी हाँ सोम ओम भगवन हाँ जी तो आपका भागा सिद्धि पूरी हो गई है कितने दिन लगा एक, एक सिद्धि को करने के लिए न, चार दिन चार, चार दिन सुन हाँ चार दिन लगे तो अब इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप में से एक भी ऐसे व्यक्ति ना हो इस पूरी सिद्धि को बिना देखे आपको बताना आना है ये इसका अभ्यास करना है बिना देखे पुस्तक में बिना देखे इस पूरी सिद्धि को आपको सुनाना है इसका मतलब है इस सिद्धि में जितने सूत्र हैं वो सारे सूत्रों को समझना है उन सारे सूत्रों के अर्थों को समझना है और उन सारे सूत्रों में जो अनवृत्ति आ रही है उन अनिवृत्तियों को भी समझना है अब आपका काम प्रारंभ हो गया एक्चुअल काम अब आ गया वास्तविक जो काम है वह अब आगे आपके सामने और इसको तो करना ही पड़ेगा इसको करेंगे क्योंकि यह नीम है बेस है इसको जब आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि आगे जब आएंगे यहां पर विसर्ग हो जाएगा किससे खरवसानी और विसर्जनी अपने आप अप दिमाग में आ जाएगा कि यह खरवसानी और विसर्जनी कैसे कर रहा है विसर्ग तो आपके मन में आएगा क्योंकि पदस्य के अधिकार में आ रहा है तो पदस्य के अधिकार में है और, और खरवसानी और विसर्जन ये ये विसर कैसे कर रहा है इसमें तो रेप तो है नहीं सूत्र में अरे रेप है ना ऊपर से आ रहे रोरी सूत्र से यहाँ अनुवृत्ति आ रही राह की तो राह की अनुवृत्ति आ गई तो कहता है पद के रेप को विसर्ग होता है खर परे रहे थे अथवा अवसान पड़े रहे थे या अवसान परे इसलिए विसर्ग हो जाएगा कहीं खर परे रहते भी हो जाएगा वो भी प्रसंग आ जाएगा जब आपके सामने लेकिन यह अवसान पर है तो इस तरह समझना है आपको कहना अतउपदय से वृद्धि हुई है अतउपदह से वृद्धि हो गए यह कैसे हो रही है वृद्धि क्योंकि अंग के अधिकार में है अंग को वृद्धि हो रही है तो आपको अंग का अधिकार समझना है यह तो अंगस्य के अधिकार में अतउपदय सूत्र है अंगस्य के अधिकार में अत उपदय सूत्र है ऐसे समझना होगा और अतोपदय से वृद्धि कैसे हो रही है यहां पर क्योंकि यहां पर यत्यय परे हैं इसलिए वृद्धि हो रही है वृद्धि कहां होगी उपधा को होगी उपधा किस कहते हैं अलंत्यादपुर उपधा इस तरह का आपको दिमाग में बिठाना है यह सारे सारी सिद्धि इसकी चिंता मत करिएगा कि हमसे होगा नहीं होगा सबसे होगा बस एक बात याद रखना है कि अरुचि उत्पन्न नहीं करनी है अरुचि को हटा दीजिएगा सबको याद हो जाएगा एक एक सूत्र आपको याद हो जाएगा क्योंकि आपने समझ रखा है इसको चार दिन से ही काम किया तो आपको भज सेवायाम भागा की सिद्धि करनी है भागा है भज सेवायाम धातु है भूवादे और धातुवाद सूत्र से धातु संज्ञा की है उपदेश अधिक से उस भज में जो अनुनासिक है उस संज्ञा की है और अनुनासिक क्यों कहते हैं मुखनाशिका वचनून्नाशिका के माध्यम से इसको अन्ना कहते हैं और इत क्यों कर दिए है इसका क्या काम है क्योंकि प्रयोजन दिखाना यानी कार्य प्रयोजन का मतलब है कार्य काम दिखाना है इत संजय नाम रखने का कार्य दिखाओ तो कार्य दिखाएंगे तस् लोप जिसका युद्ध नाम रखा है उसका लोप करेंगे लोप किसे कहते हैं दर्शनम लोप अब लोप हो गया भज अलंत रह गया भ्वजंत रह गया अब अलंत रह गया तो अब आगे क्या काम करना है हमको उदाहरण सामने भागा बनाना है तो एक काम करते हैं हमने धातु संजय किया है ना तो धातु को तो हम पकड़ा ही नहीं है और अब पकड़ते धातु को क्योंकि हमने अनुनासिक का लोप करना तो इसलिए धातु को थोड़ा नजरअंदाज किया था अब धातु है तो धातु संजय हमने किए भुवादेव धातु का तो अब धातु का अधिकार होना चाहिए धातु सूत्र है धातु के अधिकार में हमको क्या करना प्रत्यय लाना है तो भावे सूत्र से घए प्रत्यय लाएंगे भावे में घई तो दिख नहीं रहा है तो उससे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र को देखना पड़ेगा अष्टाध्याय अष्टाध्याय सामने रखकर के तैयारी करनी है आपको ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है घई प्रत्यय की चलिए घय प्रत्य मतलब घय लाएंगे घय शब्द इस घई शब्द को प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय इस सूत्र से प्रत्यय संजय कर देंगे प्रत्यय संजय करके प्रत्यय परश्च पर सूत्र से इसको परे बिठाएंगे बज और आगे बिठा दिए घत्यक और घय को देखते ही दिखाई दे रहा इसमें। इसमें हलंत है तो हलंत है इसमें आ रहा है इस नियम के अनुसार क्योंकि लकार लोप होता है मतलब गलत बोल दिया लकार शकार और को होती है तो यह घकार इत कैसे इत बन रहा है लशक वदित सूत्र में देखेंगे ऊपर से क्या आ रहा है उपदेश आ रहा है ऊपर से और क्या आ रहा है प्रत्ययस् की अनुवृत्ति आ रही है और क्या आ रहा है आदि की अनुवृत्ति आ रही है तो ऊपर से उपदेश की अनुवृत्ति इत की अनुवृत्ति आदि की अनुवृत्ति प्रत्ययस् की अनुवृत्ति आ रही है तब जाकर के हम इसका अर्थ करेंगे उपदेश में प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर को इत नाम रखते हैं तब इतनाम रख दिया फिर तस् लोप दर्शनम लोप हो गया घा की बीच संज्ञाकार की बीच संजय क्या करना है हमको तो आगे जाने से पहले हम, हमको अंग संजय करनी है अंग संजय करने के लिए स्मारत प्रत्यय विधि प्रत्यय प्रत्य से अंग संजय हो जाती है और अंग संजय करके अंगस्य के अधिकार में अतउपधाय सूत्र आया अतउपधाय से वृद्धि करेंगे उपधाय से वृद्धि कैसे करेंगे क्योंकि ऊपर से मिजय वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है अचोड़ नीति से नीति की अनुवृत्ति आ रही है फिर अर्थ हो जाएगा अर्थ कर लीजिएगा अत उपधाया अता में ष्ठी विभक्ति के एक वचन में ष्ठी विभक्ति एक वचन है अंगस्या में ष्टि विभक्ति के एक है अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है इतनी प्रत्यय परे रहते अत वृद्धि आ गई वृद्धि वृद्धि किसको कहते हैं वृद्धिरादेश सूत्र यही इस सूत्र का प्रयोजन हम आपको कहेंगे वृद्धिरादेश का प्रयोजन कहां है तो आपको बताना है अत उपधाया इस सूत्र में वृद्धिरादेश का प्रयोजन विद्यमान है तो वृद्धिरादेश सूत्र यहां पर लागू हो रहा है अतोपधाय में क्योंकि हम वृद्धि करने का प्रसंग आया है तो तब इस प्रयोजन को घटाएंगे यानी सूत्र को वहां घटाएंगे अतोपधाय में देखिए यहां पर वृद्धि कहा है वृद्धि कहते हैं वृद्धि और ये तीन आए हैं इन तीनों में से हमको एक वृद्धि करनी है यही इस सूत्र का प्रयोजन है अतोपाय में तो हम अतोपाय प्रयोजन दिखाएंगे फिर तीनों में से किसको करना है स्थानांतरतमा के आधार पर हमको एक, एक चुन लिया तो हम कर दिया भाज कर दिया अब जकार को गकार करना है तो फिर सूत्र याद आएगा हमको भिन्न तो वो कहता है गीत और नित प्रत्यय गीत और नित प्रत्यय परे रहते चकार को जकार को कवर का आदेश होता है कवर कर दिया फिर स्थान को देखा नहीं मिल रहा है बाह्य प्रयत्न को देखा नहीं मिला आभ्यंतर प्रयत्न को देखा नहीं मिला फिर बाह्य प्रयत्न से मिल गया तम तो गा को बिठा दिया भाग अब कृत नाम करना है तो कृतिंग से कृत कर दिया फिर कृत समाचार से प्राधिपदिक कर दिया प्रातिपदिक कर करते ही प्रातिपदिक का मतलब तो फिर सूत्र को ले आओ धातु प्रत्यय प्राधिपतिकाधिपतिक कहते हैं अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संजय होती है क्योंकि धातु है ना प्रत्यय है तो हो गया प्राधिपदिक प्राधिपतिक होने से प्राधिपतिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथम विभक्ति आ जाएगी मैं देख करके नहीं बोल रहा हूं बिना देख के बोलता जा रहा हूं याद रखें आप यह मत समझना मैं देख करके बोल रहा हूं बिना देख करके बोल रहा हूं और प्रातिपिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से हम प्रथमा ले और बाकियों को हटा देंगे ये तब आ जाएंगे जब हम वो वो स्थिति को लाएंगे ये तब आएगा जब हम कृत समाशा से प्रातिपदिक बनाएंगे प्रातिपदिक बनाने के बाद में प्रातिपदिक का अधिकार को दिखाना है तो ज्ञाप प्रातिपदिकार ये सूत्र लाएंगे तो ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र लाकर के अधिकार दिखाएंगे ज्ञत आवंत और प्रातिपदिक के अधिकार में फिर प्रत्यय लाएंगे तब सुध इक्कीस प्रत्यय आएंगे इक्कीस प्रत्यय जब आ जाएंगे इन इक्कीस में से हमको एक ही रखना है तो क्या प्रोसेस क्या है तो फिर हम पहुंचेंगे प्रातप्रिकार्थ लिंग मातृ सूत्र में तब प्रथमा को रख करके बाकी को हटाएंगे प्रथमा में हमें तीन हैं फिर तीनों में से किसको रखना तो बहुशु बहुवचनम बहुतों की विवक्षा है तो बहुवचन दो की दो को विवक्ष है या एक की विवक्षा है तो दोवचने के वचने तब हम एक वचन रखेंगे बाकी को हटाएंगे अब सु को रखकर बाकी को हटाया सू रखते ही फिर उपदेश दिखाई देगा उपदेश उपदेश अज अनुनासिक इत फिर मुखनाशिका वचनोनासिका तस्के लोप दर्शनम लोप वहां पर भी हटा दिया अब स अलंत बचा है स बचा है तो फिर हमको क्या करना है उसकी पद संज्ञा करनी है पद संज्ञा करके पदस्य के अधिकार में फिर ससजशो रूज सदुषो रसो रै उपदेश दिखे तु उपदेश अजन, अजनुना समाप्ति है, है। उसी का विरम है विरम को अवसान केते विरम स्थिति पद कार्यं खरवसान विसर्जनीया ये सूत्र आगा तु खर परे यान या परे या अवसान पर परे तो यहां राह को विसर्ग हो जाएगा रोरी से यहां राह की अनवृत्ति है इस तरह समझ करके भागा का सिद्धि को समझाना है थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताया समय के हिसाब से तो इस तरह आपको अच्छी तरह समझ करके बताना है कि क्यों हम सूत्र लगा रहे हैं ऐसे नहीं बोला यह सूत्र आ गया इससे यह हो इससे यह हो अब मैं विशेषकर उनको बोलूंगा रुचि जी ऋचा जी श्रद्धा जी सुशीला जी आप लोगों क्योंकि आप पुराने लोग हैं आप यह मत ये इस, इस तरह नहीं चलना आपको इस सूत्र से यह हो गया उस सूत्र से यह हो गया ऐसा आपको याद नहीं करना है याद रखना ऐसे याद करेंगे तो आप धोखा खाएंगे आगे जाकर के धोखा क्या खाएंगे आप इससे यह हो गया इससे होगा यह तो समझ में आ जाएगा क्यों हो गया यह समझ में नहीं आएगा यह भुला देंगे आप क्योंकि अक्सर क्या होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं इससे ये गो ये ये तु सम्यते अतः आधा का है क्यो हा ये न जन नया शब्द आये का वै बता बहु सारे प्रसं आंगे न प्रसङ्गो मेकु पूता स्थिति अने नया उदाहरण बोलु ये स्थिति अपि स्थिति आगे का का हो नगे क्यों नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस स्थिति को हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे क्योंकि सूत्रों के अर्थ नहीं समझ पा रहे इसलिए सूत्रों का अर्थ समझ करके इससे ये हो गया बोलना है ना कि बिना अर्थ को समझ करके केवल ये वल, हाँ जी इससे खरवसाने और विसर्जने से विसर्ग होता है क्यों होता है अगर ये नहीं समझेंगे ना खरवसाने और विसर्जिने से विसर्ग इसलिए होता है क्योंकि खर परे होना चाहिए अथवा विराम परे होना चाहिए अवसान परे होना चाहिए और पद का अधिकार होना चाहिए पद का अधिकार भी दिखना चाहिए आपको और ऊपर से रा की अनुवृत्ति भी दिखना चाहिए रा की अनुवृत्ति पद का अधिकार और पद का अधिकार कहां तक जाता है हाँ ये पद के अधिकार में है या नहीं है ये सारी बातें समझ करके जब हम सूत्र लगाएंगे तो फिर उसको भूलेंगे नहीं और जब भी कोई पूछेगा तुरंत आप बता सकेंगे कि इससे ये हो गया क्यों हुआ तो आप बता देंगे वो पूरी स्थिति को आप बता पाएंगे तो पूरी स्थिति को बताने के लिए आपको आ, समझ करके इनको याद करना है समझ करके वहां लागू करना है बिना समझ करके इससे ये हो इससे ये हो इससे ये हो इस तरह नहीं चलना है रुचि जी ऋचा जी श्रद्धा जी सुशीला जी विशेषकर क्योंकि आप पुराने इसलिए आपको बताया जा रहा है नए लोगों को तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको तो यह लगाना पड़ेगा और आप लोग ना लगा करके अर्थ ना समझ करके इससे ये हो गए मोटे मोटे तौर पर नहीं चलेगा चलना है हाजी ठीक है राजेश जी समझ में आ गया ओम भगवन, आप पूछिएगा क्या पूछना था आपको ये अनुनासिक है ना हाँ जी हां जी सुनासिक है तो फिर यह अष्टेह के सूत्र में क्यों नहीं है मैंने बताया ना वो दो साल से लुप्त हो गया लोगों ने लिखना बंद कर दिया तो फिर इसकी संधि कैसे हो जाएगी सु और की जब अनुस्वार हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अनुसार वो तो उसमें जब ए, एक को देखेंगे तब वो होगा केवल पृथक एक को देखेंगे तब वो होगा और वो अनुना होते हुए भी संधि होने में कोई दिक्कत नहीं है वो तो सवर में है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं सानुनासिक है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मैं आपको वो जो शिक्षा में कुछ पूछना था ना जी जी हाँ जी अच्छा मैं सब बाकी लोगों को बोल रहा हूं ये बार बार करके देखिएगा एक बार दो बार करके हाँ समझ में आ गए कह करके छोड़ना नहीं है इसको अनेक बार रिपीट करके बार बार देखिएगा तब जाकर के एक बार ये अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाएगा ना क्योंकि ये नीम है आ, बेस है आपने देखा होगा मकानों को बनाते समय जो बेस होता है उसको कितना मजबूत करते बार बार पानी दे करके वो करके ठोक ठोक करके सीट पीट करके बहुत मजबूत बनाते हैं और जितना बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, उतना ही गहरा आ, उसका नीम होता है हमने वो देखा था बुर्ज खलीफा वहां पर दुबई में वो कितना ऊंचा है तो उसका वहां पर सब लिखा हुआ था कि यह कितने नीचे तक इसका नीम है मतलब कई मौला कई कई अंतस्तों का पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा मेरे को बीस तीस कितने अंतस्त गहरा उसका नीम था कितना ऊंचा बनाया तो जितना ऊंचा बना रहे बिल्डिंग को उतना ही नीम बनाते। जी, राजेश जी जी लेने गए होंगे ओम स्वामी हाँ जी पूछिए किसी को कुछ पूछना हो जो जैसे जब ये हमने भाग सु बन गया तब ते तब सुबन् भो मबन्ध हि जी क्या चते आपना चाति हु हि ये मत अंग के उपधा को वृद्धि होती है तो ये सुबंत पद बन गया सुबंत अंग की, की उपधा को हमने वृद्धि किया तब सुबंत नहीं था ना वहां पर तो अंग था तो तब, तो, तब, तो, तब तो जब वृद्धि किया तब तो सुबंत नहीं बना सुबंत तब बनता है जब सुप लाते हम सुबह सूत्र से जब सुप लाते हैं तब सुबंत बनता है उससे पहले सुबंध था ही नहीं सबसे पहले धातु था मतलब उसके बाद यह पद की मतलब सुबंत में जब पद संज्ञा होती है तो मैं मैं आपको बताता हूं देखिए सुप, सुप लाने के बाद सुबंध बन गए ना हां जी मेरी बात सु हा जि हा जि मन हा म्यूटिस्टर्बन् शुभ लाया है तन्ध बन गया सुबन्ध बन बना शुभ लाया तो तब हमने पद संज्ञा कि सुबन्ध की सुिङ्ग मत तद इो तब कहा हा तद शुभ आनेक सुबन्ध बन गया पद रखा सुबंध के बाद उसका सुबंध के बाद में एक और नाम रख दिया जिसका नाम है पद हम सुबं सुबंध एक सुबंध एक नाम था अब सुबंध के ऊपर अगला नाम दे दिया पद नाम तो सुप्तिंगम पदम के पद संजय करके उसका नाम पद कर दिया अब वो सुबंध क्या है वो पद है अब वो पद का अधिकार चलेगा पद के अधिकार में पद को काम करेंगे ऐसा पद के मतलब रेप को विसर्ग होता है फिर हाँ पद के आ, पद के रेप को विसर्ग होता है ठीक है पद के पद के सकार को रेप होता है हां सकार को रेप होता है पहले पद के सकार को रेफ होता है फिर उस रेप को विसर्ग होता है ठीक यानी पद के पद के अधिकार में दो काम होते हैं एक तो सकार को रेप करना और रेप को विसर्ग करना ये दो काम होते हैं पद के अधिकार हाँ जी आगे हाँ जी बोलिए शिक्षा में पृष्ठ संख्या ग्यारह मूल, मूल सूत्र पाठ में या? जी स्वामी जी महाराज के दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी जी के हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं निकालता हूँ उसमें चौबीसवा बिंदु पृष्ठ संख्या ग्यारह मतलब कौन सी पुस्तक अच्छा मेरे यहाँ मेरू है अलग अल एूल्यो व्याख्यािवाूल्यो दिव्यािवा मूल्यो ये वृद्धपाठ मे तु न स्वामीजि स्वामीजिवानी स्थानप्रकरणं है नी स्थानप्रकरण मे सूत्र संख्यामूल्य मूल्यो दिव्य लिखी है उन्होंने चौबीसवा बिंदु है और सातवा सूत्र है तो यहाँ पे हिंदी भाष्य में मुझे शंका है क्या जिवा मूल्य ये है ना जी आ, जिवा मूल्य जिव्या हाँ जी और वे ऐसा भी मानते है कि जिसलिए जीव के मूल से इस जीववा का उच्चारण होता है इसलिए यह जिवामूलिय कहता है जी जी जी तो यहाँ पे जिह्वा मूल्य कहाता है आना चाहिए जिव्य कहाता है ऐसा आना चाहिए नहीं वो एक ही बात है जिव्य तो आ, आ, जिव्य को जीवा कहते हैं यानी जीवा मूल से बोलने वाले को जिव्य कहते हैं अथवा जिवा दोनों एक ही बात है नहीं जिव्य तो ढेर सारे है ना नहीं वो तो है ढेर सारे हैं लेकिन जीवामूल्य भी कह सकते हैं जिव्य भी कह सकते हैं उसमें क्या है जो जीवामूल्य जो होगा जो केवल जीवामूल्य हो वो भी ग्रहण होगा और दूसरे भी होंगे वो भी ग्रहण हो जाएंगे क्योंकि जीवामूल्य जीवामूल्य से जीवा जीवा से बोले जाने योग्य होने के कारण से जीवामूल्य कहेंगे उसको जीवामूल्य भी कह सकते जिव्य भी कह सकते जैसे मैं आपको मनुष्य भी कह सकता हूं हाँ और पुरुष भी कह सकता हूं जब पुरुष कहूंगा तो आप मनुष्य भी है और पुरुष भी, भी, भी, भी है लेकिन आप स्त्री नहीं है नपुंसक नहीं है लेकिन मनुष्य है मनुष्य में नपुंसक भी है स्त्री भी है और पुरुष भी है लेकिन आप पुरुष मनुष्य है ऐसा ऐसे यहां पर अर्थ ऐसा अर्थ ले लीजिएगा ढेर सारे हो कोई बात नहीं क्योंकि मनुष्य में ढेर सारे हैं स्त्री भी है पुरुष भी है नपुंसक भी है लेकिन मनुष्य में आप पुरुष है ऐसा ऐसे जिव्य में आप जीवामूल्य पकड़ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं नहीं वो आशय ठीक है लेकिन ये वाक्य जो है ना वो तो कह आपकी देखिए ऐसा है ये वाक्य टूटा हुआ है सारा ये वर्णोच्चरण शिक्षा में जो है ना बहुत सारे सूत्र टूटे हुए हैं अपूर्ण है वो जैसा मिला है वैसा कर दिया है जैसा मिला है वैसा कर दिया है अभिप्राय को समझना है उनको अभिप्राय अगर समझ में आ रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है जी दूसरी शंका ये जो संध्यक्षर होते है ना जी जी इन्होंने रस्व और दीर्घ की अःत्पत्ति तो बताई तो जो प्लुत है वो कैसे बनते हैं जी अच्छा प्लुत कैसे बनते हैं ऐसा प्लुत का ले केवल वहां तो प्लुत तो मात्रा केवल रखता है वो अक्षर वैसा का वैसा रहता है केवल मात्रा वहां पर बड़ा है उस मात्रा को समझने के लिए वहां पर तीन संख्या लिख देते हैं जैसे अवर्ण है अवर्ण उसको आप आ, आप लिखिए इस पर स्क्रीन पर मैं बता देता हूं दो प्रक्रिया है इसको समझने के लिए दो प्रकार से इसकी चलती है प्रक्रिया अवर्ण लिखिएगा अ लिखिए उसके आगे तीन लिखिएगा आगे लिख रहे हैं आप ओम भगवान आ, आगे आगे तीन लिखिएगा तीन संख्या तीन संख्या तो मात्रा को बताने के लिए तीन संख्या लिखकर आए तो यह फ्लुत्त कहलाएगा तो इसको आ ऐसा कहेंगे एक तो यह है और दूसरा लिखिए दीर्घ आकार लिखिएगा दीर्घ आकार इसी के बगल में दीर्घ आकार लिखिएगा नहीं दो नहीं लिखना तीन संख्या लिखिएगा तीन दो नहीं लिखना तीन लिखिएगा आके बाद दीर्घ आकार के बाद तीन संख्या लिखिएगा इसको भी प्लुत कहते हैं आप यह मत यह प्रश्न नहीं कर सकते कि यहां पर तो इसको दो संख्या लिखना चाहिए क्योंकि आ में दो मात्र अपने आप आगे हैं फिर उसके बाद आगे दो मात्र संकेत करना ऐसा नहीं कह सकते ऐसे ही बोला जाता ऐसे प्रचलन में दो ढंग से लिखते हैं एक केवल अगे के आगे तीन संख्या लिखते हैं अथवा आ लिख करके भी तीन संख्या लिखते हैं। जैसे लिख कर, लिख के भी तीन संख्या लिखते हैं वो प्लुत है और ई लिख करके भी तीन संख्या लिखते हैं वो भी प्लुत है लिख करके तीन संख्या लिखते हैं वो भी प्लूत है औ लिख करके भी तीन संख्या लिखते वो भी प्लूत है शास्त्रों में इसी तरह इसका आता है लिखा हुआ वहां ऐसा नहीं है कि वो में पहले से ही आ, वो जो है पहले से ही आ, दो मात्रा का है इसलिए वहां एक लिख दो तो प्लुत हो जाएगा ऐसा नहीं हां ए के आगे तीन संख्या लिखते हैं ऐ के आगे भी तीन लिखते हैं ऐसे ओ के आगे तीन ऐसे ही औ के आगे भी तीन इसी तरह इनका प्रयोग होता है और अवर्ण जो है अवर्ण केवल अरस्व लिख करके भी तीन लिखते हैं और दीर्घ लिख करके भी तीन लिखते हैं इस तरह का ही लिखने की परिपाठी है ऐसी परंपरा चल रही है तो यह है तो प्लुत के लिए अलग से कोई बनाने की जरूरत नहीं होती बस वह संख्या देते हैं संख्या से ही पता लगता है वो वो लिंग कहती इसको इसको लिंग कहती इस लिंग से पहचाना जाता है कि यह प्लुत है अगर लिंग नहीं देंगे तो पहचान में नहीं आएगा हम नहीं समझ पाएंगे कि यह प्लुत है या आ, क्या है बस इतना समझ लेंगे अगर वो दीर्घ वर्ण है दीर्घ समझ लेंगे अरस वह अरस समझ लेंगे लेकिन संख्या नहीं है तो ये ऐसा ही समझेंगे अरसव है तो अरस दीर्घ है तो दीर्घ लेकिन संख्या लिखते ही तो समझ लेंगे ये प्लुत है चाहे वो के सामने लिख रहे हैं या दीर्घ के सामने लिख रहे हैं प्रश्न यह है कि जैसे इन्होंने बताया कि अ से ई मिलके ए बनता है हाँ जी हाँ तो एक तो प्रश्न का भाग है कि प्लुत वर्ण कैसे बनते हैं और हां जी देखिए प्लुत वर्ण कैसे बनते हैं क्योंकि तीन मिलाकर के प्लुत बन रहे हैं ऐसा आ, आ, समझने के लिए वो एक शेष कर इसको एक कहते हैं इस प्रक्रिया को एक शेष कहते हैं एक, एक का मतलब है आप मान लीजिएगा अ ऐसे तीन अकार लिखिएगा तो तीन में से एक को रख देंगे बाकी दो को हटाएंगे तो इसको कहते हैं एक शेष और अब उस ये यहां एक शेष है कैसे पता लगेगा तो वह तीन संख्या लिखेंगे तो ये एक शेष है ऐसा समझा जाएगा दो वर्णों में इस तरह का एक शेष करते हैं वर्णों का एक शेष अलग होता है तीन प्रकार के एक शेष होते हैं वर्णों का एक शेष अलग है और रामच रामच च वो एक अलग प्रकार का है और कुछ जगह ऐसा भी एक करते हैं मान ली रामा रामा रामा तीन है लेकिन वहां बहुवचन ना रख करके एक ही रखते हैं लेकिन उसको भी एक कहते हैं उसको बहुवचन ही माना जाता है अभी आप आगे पढ़ेंगे द्वितीय वृत्ति में सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी द्वितीय वृत्ति जब आप पढ़ेंगे ना ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि हल सूत्र है जैसे हल ये हल सूत्र में जब आपको प्रत्यार सूत्र पढ़ा रहा था क्योंकि भूमिका नहीं है आप लोगों का विस्तृत व्याकरण के क्योंकि होता क्या है आप पढ़ करके बस अपने अपने कामों में लगे रहते हैं विद्यार्थी क्या करते हैं विद्यार्थी पढ़ करके सुनते रहते हैं इसी माहौल में रहते हैं इसी माहौल में रह करके वो पूछते रहते लोगों से या लोग उनसे पूछते रहते हैं तो एक, तो एक ही से पूछते हैं अथवा विद्यार्थी या अध्यापक विद्यार्थि माहले है बहु सारी बाते सुन सुन पता लगता माहल मे नीते जिना बहना सुना बा का मे लग माहल बदल जाता बहु बाण मा क तो परिवेश में क्या है सुन सुन करके बहुत सारी बातें अपने आप समझने लगते हैं और अपने आप फिर प्रश्न उपस्थित होते रहते हैं तो इस कौन से जब द्वितीय वृत्ति आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे सारी बातें आएंगे हल सूत्र में वहां एक शेष किया है और है दिखाए तो हलंत है उसको बहुचन किया तो वहां पर महाभाष्य में भी बताया है महाभाष्य में तो विस्तार से बताया द्वितीय वृत्ति में बहुत सारी बातें बताइए लेकिन द्वितीय वृत्ति तक की बातें बताइए तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे ये सारी बातें हाँ जी इसको एक शेष कहते हैं इतना समझ लीजिएगा तो कैसे बनाते हैं प्लुत् तो आपको इतना समझ एक शेष कहते हैं एक शेष का मतलब है तीन लाते हैं तीन में से एक को बचाते हैं बाकी दो को हटाते हैं फिर जो एक को रखते हैं उस एक के लिए सिंबल के लिए वहां पर तीन संख्या लिखते रहते हैं उसको प्लुत्त कहेंगे और कहीं बहुवचन का बहुवचन वाला जस लाकर के उसको बहुवचनांत कर देते हैं तो बहुवचनांत करते ही पता लगता है एक शेष किया हुआ बहुवचनांत है द्विवचन करते ही पता लगता है ये एक शेष का प्रकरण है ऐसा और कहीं अनेक को एक करके वहां बहुवचन भी नहीं रखते हैं, एक वचन ही रखते हैं। फिर वो एक जो है वो एक को देख करके एक वचन है या बहुवचन कैसे पता लगेगा तो वहां समास करते फिर उस समास से पता लगता है कि यहाँ एक शेष किया है ऐसा तो कई प्रक्रिया है इसकी समझने की वो धीरे धीरे आएगा राजेश जी ओम भगवान पक... है, कि आ, आ है और उसके आगे ई आएगा या क्या आएगा अपलुत है तो क्या प्रश्न क्या है अखा है मैंने अः और उसके आगे ई आ गया जी तो ए बनेगा या कुछ और बनेगा नहीं वो तो विवक्षा के ऊपर है ना हम उसको संध्यक्षर बनाना चाहते तो बनेगा नहीं बनाना चाहते वैसे लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो क्रम से आपने रखा है आप के बाद रखा है या प्लुत के बाद दीर्घ रखा है और आपकी विवक्षा नहीं है कि संगीता बनानी है संधि बनानी है अथवा कोई काम करना है ऐसा कोई आपकी विवक्ष नहीं तो कितने रख सकते है पड़ा रहेगा वो जब संधि तो बनानी है ना इसलिए तो नहीं नियम नहीं है ना नियम, नियम संधि बनाना कोई नियम थोड़ा है वहां यह है कि विवक्षा है संधि बनाने की विवक्षा है तो संधि बनाओ बिना संधि बनाने का तो वो विकल्प है ना वहां पर जरूरी नहीं है कि संधि बनानी संधि भी बना सकते नहीं भी बना सकते जी यदि हो, तो क्या है आ, ऐसा है कि वहां दो प्रकार के नियम है कि अगर बनाते हैं तो वहां पर आपको स्पष्ट नहीं जैसे अत्र बनाए वही प्रश्न उपस्थिति किया है कि अं पर संधि क्यों नहीं किया है और यो है यन, कर, यनादेश करते हैं ठीक है ना तो वहां कई समस्या आती है फिर उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा वो बहुत गौरव हो जाए गौरव कहते हैं लाघव और गौरव दो शब्द प्रयोग में आते हैं व्याकरण में लाघव का मतलब है संक्षेप करना आपने पढ़ा था प्रारंभ में मैंने बताया था कि इसका प्रयोजन क्या है व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन क्या है लाघव करना है तो कहीं लाघव करना होता है तो लाघव के चक्कर में पड़ता है व्यक्ति तो अत्र में अ और ई यहीं पर वो कह देता है यहाँ यहाँ इसको संधि कर दो ई और वह का बीच में संधि कर दो ऐसे प्रश्न उपस्थित करता है तो कहता है प्रश्न हाँ बना सकते संधि लेकिन वो बहुत गौरव हो जाए उसको समझाना बहुत लंबा पड़ेगा हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा उसको फिर पृथक करके बताना पड़ेगा इसलिए हमने उपदेश में ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर आ, अलग अलग पड़ा है और कहीं संधि भी कर देते हैं धि करने पर वहां ज्यादा लाभ होता है तो वो वो सारा प्रक्रिया आपको द्वितीय वृत्ति में अच्छी तरह समझने आएगा हाँ जी जी एक सूत्र है अपिशली में सिंपल है इति संयुक्ता वर्ण हा। हाँ जी पृष्ठ संख्या ए संख्या चौबीस और पच्चीस आप में है या नहीं, नहीं, वृद्ध पाठ में हाँ वृद्ध पाठ पानिनी का एकादश पृष्ठ संख्या में क्या है सूत्र संयुक्ता वर्ण हांति संयुक्ता वर्ण चौबीसवा सूत्र है क्या पूछना है इसमें इसका अनुवाद अनुवादी तो ये ब्रैकेट में लिखा है यानी इस, इस प्रकार से संयुक्ता वर्णा संयुक्त वर्ण होते हैं क्योंकि ऊपर लिखा है ना द्विवर्णानी संजाक्षरानी द्विवर्णानी संक्षरानी इसका अर्थ होता है दो दो वर्ण जो है ये संध्याक्षर वाले होते हैं बस केवल रिवर्ण में सरेफरी वर्णा कह दिया यानी रिवर्ण में है रेप सही है वो रिवर्ण रेप का मतलब है रेप श्रुति है इसको लेते हैं मतलब वास्तव में रिवर्ण तो स्वर है स्वर है अच्छ तो अच्छ में तो व्यंजन नहीं आ सकता इसलिए इसको कहते हैं श्रवण होता है वहां विद्यमान नहीं होता है री री ऐसा बोलने से रेप का श्रवण होता है वहां पर रिवर्ण में रेप संयुक्त नहीं सरफा रिवर्ण का मतलब रिवर्ण में रेप की श्रुति होती है यानी रेप सुनाई देता है जब रिवर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें रेप सुनाई देता है वास्तव में होता नहीं केवल सुनाई देता है तो द्विवर्णानी संक्षरानी दो दो वर्ण संजक्षर होते हैं बस रिवर्ण में केवल एक विशेषता यह है कि रेप सुनाई देता है बाकी वह शुद्ध स्वरी है तो रिवर्ण संयुक्त है और रि नहीं नहीं रिवर्ण संयुक्त नहीं है रिवर्ण संयुक्त नहीं है रिवर्ण में रेफ सुनाई देता है बस इतना है संयुक्त कहते ही दो वर्णों के बीच में संयुक्त होगा ना दो वर्णों में संयोग होता है यहां रि और रेफ है और संयोग कर दिया ऐसा नहीं है वर्ण ही केवल री ही वर्ण है वहां पर कोई अक्षर उसमें जुड़ा नहीं है यानी रेफ जुड़ा नहीं है बोलते समय सुना ही देता है यह विशेषता उसमें बोलते समय सुना ही देता है जब लिखते हैं री को उसमें रेफ नहीं होता है, इसका है। क्योंकि स्वामी दयानंदरण शिक्षा में जो संयोग चक्रम लिखा है ना जी जी वहां पर और री का भी संयोग दिखा क्री है। नहीं री और का का संयोग क्री तो है वो यह अलग बात है वो वो स्वर और व्यंजन का संयोग है अलग है क्योंकि ऊपर ना बारह अक्षरों का स्वरूप है ना उसमें जी स्वर और व्यंजन और स्वर का संयोग मैं आपकी बात की, आपको समझ रहा हूं मैं आप जो कहना चाह रहे हैं पर वहां जो री का जो संयोग दिखाया है वहां केवल क्री जो लिखा है वो व्यंजन और स्वर का संयोग है ना क्री संयोग चक्र आप संयोग चक्र से बोल रहे हो ना जी जी हाँ तो वो मेरे सामने है, मैंने रखा है, उसको, उसमें भी यही है कि व्यंजन और स्वर का संयोग है बस इतना ही दिखा है वहां पर वहां इसका यह मतलब नहीं है कि आ, रेफ का भी संयोग है वहां पर वो नहीं है केवल दो ही वर्णों का संयोग है क और री स्वर और व्यंजन का ऐसा लगा कि संयुक्त वर्ण जिनका संयोग हुआ है नहीं नहीं वो तो रेप व्यंजन का संयोग है बाकी री में कोई संयुक्त नहीं। तो सं, ए, क्या था वो जो ना ये कहता है द्विवर्णा ने संध्या केवल रिवर्ण में रेप की श्रुति सुनाई देती है उसको बीच में प्रसंगवश कह दिया फिर वर्णा संदेक्ष वर्णा इस प्रकार से संयुक्त वर्ण पूरे हो गए जो संयुक्त वर्णों को बताया था वो पूरे हो गए शब्द ठीक है स्वामी महाराज ठीक है जी। तो ये आपके शिक्षा से संबंधित हो गए या अभी प्रश्न बाकी है अभी बाकी है पर तो आगे देख लेंगे बीच बीच में हाँ जी मैं सबसे खुना कहता हूं अरुचि उत्पन्न बिल्कुल नहीं करना है ये बार बार कहूंगा जब क्योंकि जितना मैं कहूंगा उतना आपके मन में अ, ये अरुचि नहीं बनानी है यह संस्कार आपके मन में रहेगा कभी अरुचि उत्पन्न हो जाएगा इतने बार हमने सुना है अध्यापक से कि अरुचि उत्पन्न नहीं करना अरुचि उत्पन्न करना क्यों मैं उत्पन्न कर रहा हूं या कर रही हूं ये बात समझ करके आप अरुचि को दूर रखेंगे तो अरुचि उत्पन्न ना करते वे, विशेषकर जो जिनका जिनकी भूमिका बहुत कम है उनके लिए स्पेशल मैं कहना चाहूंगा और जिनकी भूमिका बहुत है उनके अंदर भी अरुचि उत्पन्न होती है जिन जो जिनकी भूमिका बहुत अधिक है उनके अंदर भी अरुचि उत्पन्न होती है चाहे वो सुशीला जी हो श्रद्धा जी हो रुचि जी हो या ऋचा जी हो तो कभी भी अरुचि उत्पन्न नहीं करिएगा बस एक बार पकड़ लीजिएगा इसको आर पार करना है एक बार ये समझ करके एक बार आ, इसको मोटी भाषा में कहते दे ना ओखल में सिर दे दिया तो मुसल से क्या डरना है बस एक बार सिर दे दिया अब इसको सिर को पीछे नहीं हटाना है एक बार निकालना है इसमें से और वो भी समझ करके निकालना जब इसमें समय है तो ने न समझू बुचि बहु आसाने रते याद कठिनो जाचि र बहु आसानी पा बडे है सम चुके जो सम चुके हैको आसानी से दिमाग में रख सकते हैं एक और बात जिनको आप समझ चुके हैं क्योंकि वह संस्कार इतना का अर्थ जो है, जाते हैं। जिस आपने समझ लिया प्रत्यय विधि प्रत्यय एंगम इस सूत्र का अर्थ आपने समझ लिया वो उतर जाता है दिमाग से क्योंकि स्मृति वो दृढ़ नहीं हो पाती है क्योंकि कम आवृत्ति हुई, हुई हुई होती है इसलिए जिस जिस सूत्र की आ, कि आवृत्ति कम हुई है उसको अधिक आवृत्ति करना है और जिस सूत्र का जिस प्रसंग को हम भूल जाते हैं उसको बार बार कर करके कर फिर उसको बिठाना पड़ता है तो एक बार नहीं दस बार नहीं बीस बार नहीं जितने बार आप करेंगे उतना अधिक आपके संस्कार पड़ेंगे फिर भूलेंगे नहीं नींद में से भी उठा करके पूछा जाए तो भी आप बता पाएंगे कि यहां अतोपधाय में ऐसे ऐसे ऐसे इस कारण से अतोपदाय लगता ऐसा नहीं तो हम भूल जाएंगे उसके प्रसंग को पूर्वापर को पूर्व प्र, पर प्रसंग को भूलने के बाद में आगे जाकर के आगे की प्रक्रिया में दिक्कतें आ तो आगे की प्रक्रियाओं में दिक्कत ना आए उसके लिए इसको बार बार पढ़ें बार बार बुद्धि में बिठाइए फिर जिस सूत्र को दोबारा आप सूत्र आते ही उसका अर्थ आपके दिमाग में नहीं आएगा तो फिर खोलिएगा फिर उस अर्थ को बिठाइएगा फिर आगे बढ़िएगा ऐसा तो ओंकार करते हैं कल मिलते हैं ओ... शान्तिः नमो नमः